भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्य रथ में घोड़े को जोड़ उसके ऊपर स्थित होकर जाने आने से कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे वर्तमान विद्वान मनुष्य वीर पुरुषों के संग से सब कार्यों को सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न-भिन्न कर भूमि में जल को गिराके सबको सुखी करता है वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुओं को जीतकर सब प्राणियों को आनंदित किया करे भावार्थ इस मंत्र में me, वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता वह रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ को इकट्ठा करके प्रकट करता हुआ छिन्न-भिन्न कर गिराकर विजय को प्राप्त होता है वैसे ही सेना आदि अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य के प्रताप और महत्व के आगे पृथ्वी आदि लोगों की गणना अल्प है वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुषों की महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ है अब सूर्य सभा अध्यक्ष कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को जैसे सूर्य पृथ्वी आदिकों के गुण वा परिणाम के द्वारा अधिक है वैसे ही उत्तम गुण युक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत में कहा है भावार्थ इस मंत में श्लेष और उपमा अलंकार है जैसे बिजली के सहाय से सूर्य वा सूर्य के सहाय से बिजली बढ़ के विश्व प्रकासित और मेग को चिन भिन कर भूमि में गेर देती है जैसे ग्वाला गौवों को बंधन से छोड़ कर सुखी करता है वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुस्य नय की रक्षा और शत्रूओं को चिन भिन कर और धार्मिकों को दुख रूपी बंधनों से छुड़ा कर सु फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सभा अध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से शत्रु वा मेघादिकों को जीतकर पृथ्वी के राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है वह सब शत्रुओं का बिलोड़न करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे सेनापति आप जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीव का ताड़न कर भिन्न-भिन्न अक्षरों वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रु बल को छिन्न-भिन्न और अंगों को विभाग युक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता करे अब वह सभाध्यक्ष क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या विनय न्याय और शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके और उत्साह देकर इनका सदा सत्कार करें तथा इन सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों द्वारा शास्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्प विद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहने वाले वीर पुरुषों को जीतकर प्रजा की निरंतर रक्षा करें फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है यह सबको निश्चय समझना चाहिए कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत की उत्पत्ति के बिना सभा अध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने में जैसे सूर्य सब लोगों को प्रकाशित तथा धारण करने में समर्थ होता है समर्थ नहीं हो सकते इसलिए विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए फिर उक्त सभा अध्यक्ष और विद्वत कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि जो बहुत सुख देने वाला तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी विद्वान मनुष्य है उसी को प्रजा की रक्षा में नियुक्त करें और बिजली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्न पूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान करें तथा मनुष्यों को चाहिए कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन वाणी और कर्मों से प्रसन्न करके ठीक-ठीक पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से भिन्न दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है इसलिए सब मनुष्यों को परस्पर प्रीति पूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिए इस सुक्त में सभा अध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्नि विद्या का प्रचार करना आदि कहा है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 29वां वर्ग चौथा अध्याय 61वां सुक्त समाप्त हुआ अथ पंचमाध्याय आरंभ अब पांचवें अध्याय का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ईश्वर और सभा अध्यक्ष के गुणों का वर्णन किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्य को चाहिए कि जैसे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होते हैं वैसे सभा덕क्ष के आश्रय से व्यवहार और परमार्थ सुखों को सिद्ध करें फिर मनुष्य को इस विषय में क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे विद्वान लोग वेद सृष्टि क्रम और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कहे हुए धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सबके हित को धारण करते हैं वैसे ही तुम लोग भी करो फिर मनुष्यों को पूर्वोक्त कृत किसलिए करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि माता के समान प्रजा में वरत सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान में की हुई नीति में स्थित हो और सबके उपकार को करते हुए विद्यादि सद्गुणों के आनंद में सदा मग्न रहें मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बिजली अपने उत्तम उत्तम, उत्तम गुणों से वर्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ की उत्पत्ति आदि कार्यों को सिद्ध करती है वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि अत्यंत उत्तम उत्तम विद्या बल से युक्त जनों के साथ वर्तमान रह के विद्या रूपी न्याय के प्रकाश से अन्यान्य वा दुष्टों का निवारण कर चक्रवर्ती राज्य का पालन करें फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को प्रातः काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना चाहिए जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न कर बरसाता है वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखों की वर्षा करनी चाहिए फिर भी इस सभा अध्यक्ष के कैसे कर्म हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब दिशाओं में कीर्ति की वर्षा करें फिर सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुस्य को चाहिए कि जैसे सभा आदि का ध्यक्ष ऐश्वर्य को और सूर्य प्रकाश तथा प्रत्वी को धारण करता है वैसे ही न्याय और दिद्या का धारण करें। अब रात्री और दिन के दृष्टांत से स्त्री और पुरुष किस प्रकार वर्ताओ करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोकतोपमा लंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जैसे चक्त्र के समान सर्वदा परिवर्तन शील रात्य दिन परस्पर संयुक्त रहते हैं वैसे ही विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रेम के साथ वार्ता करें फिर वे कैसे हूँ यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ, विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसों के उत्पन्न करने और उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि व नाश करने वाले सवों के समान वर्तमान हैं वैसे सब मनुष्यों के साथ वर्तना योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे पति अपनी स्त्रियों बहन और भाइयों तथा विद्यार्थी आचार्यों की सेवा से सुख और विद्याओं को प्राप्त होते हैं वैसे धर्मात्मा विद्वान पुरुष और स्त्रियां घर में बसते हुए भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं फिर भी दिन और रात कैसे तथा इनके जानने वाले विद्वान लोग हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को समझना चाहिए कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वर्तमान होने से संतानों की उत्पत्ति होती है वैसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी की छाया के बिना रात और दिन संभव नहीं वैसे ही स्त्री पुरुष के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती